पाठ का शीर्षक है सबसे अच्छा, अच्छा पेड़।, पेड़ तीन भाई थे एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया उसके नीचे ठंडी छां थी तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे <coughs> <inaud> <hippe> पेड के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे बड़े भाई ने कहा भाई मुझे तो यही जगा पसंद है आम के पेड से बढ़ कर क्या हो सकता है आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे-मीठे आम खाएंगे कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे वे आगे चल पड़े चलते-चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा टप टप पानी बरसने लगा दोनों भाइयों ने केले का एक-एक पत्ता काट लिया उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा जरा देर में बादल चला गया बारिश रुक गई दूसरे भाई ने कहा बड़ी भूख लगी है मुझे भी दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा उन्होंने एक-एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया इसके बाद एक-एक केला भी खाया दूसरे भाई ने कहा <laughs> मैं तो यहीं घर बनाऊंगा केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा बढ़िया केले खाने को मिलेंगे उनकी सबजी बनाएंगे कुछ केले हम बेच देंगे उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे <laughs> इसी लिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया चलते-चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला पेड़ बड़ा लंबा और पतला था तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है ओ टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई पेरस ने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया आ, आ, आ, आ, नारियल के पेड़ की छोटी सी छा तीसरा भाई उसी छह में बैठ गया और सोचने लगा आ, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है पेड़ नीम का भी अच्छा है उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूं और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा और अगर कहीं मेरे पास रबड का पेड होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता चीरे के तले में एक प्याला रख देता पेड के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता रस को पका कर मैं रबड बना लेता रबड को मैं बेच देता रबड़ से लोग गुब्बारे टायर और तरह-तरह की चीजें बना लेते अच्छे पेड़ों की क्या कमी है नारियल के पेड़ की ही सोचो नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूं और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूं रस्यों और चटाइओं को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखा कर मैं खोपरा भी तयार कर सकता हूँ खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है नारियल के छिलके को साफ करके कटोरी और प्याले बना सकता हूं ठीक तो है मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है सबसे अच्छा पेड़ अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनि पाठ विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता कीमती आनंद पवन कौशिक और बाबला कोचर तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन